मांगू मांगू बर दान देवी के मंदिर भीतर मांगू मांगू बर दान देवी के मंदिर भीतर मांगू मैं मांग भरा सिंदूरा मैं मांग भरा सिंदूरा चूड़िया भर हाथ देवी के मंदिर भीतर चूड़िया भर हाथ देवी के मंदिर व भीतर मांगू मांगू बर दान देवी के मंदिर व भीतर चुनरी गहार में चुनरी गहा बिछुआ भर, भर।, भर पाव देवी के मंदिर व भीतर मांगू मांगू बर दान देवी के मंदिर वा भीतर मांगू मैं एड़िया महावर मैं एड़िया महावर बिछुआ भरे पाव देवी के मंदिर वा भीतर मांगू मांगू वर दान देवी के मंदिर वा भीतर मांगू मांगू बर दान देवी के मंदिर वा बीतर <coughs>